शाहराम शाहराम है गांव तो तो फिर जो और जजमान जजमान की मान लिया कहा राव से पर तो कोई कोई खास खास तो तो जी को कोई कोई सो परंतु परंतु और शादी है जो चार बार वक्त कागज आगे बुलाते हैं क्या वो तो, हमारी पड़ी थे अच्छा नेक बाकी है है है मतलब लेके आन ले जाओ मत पड़ी पड़ी और आप अरे रोटी हुई एक मारते पुरुष कागज अच्छा जिन वहाँ बांचो ब्याव की वकत उन दे देते मजदूरी मारी ये ये ये ये तो मारो थे ना मार जा जा नहीं नहीं सके मतलब किसी दूसरे को भी सकते हैं तू काम करिए आप न जा सको खा और दूसरा ने खा तो, तो काम करे एक बात बताओ सीनम है नीनम शुभराज कहीं है आप मतलब तो तो सलाम ये कहीं करो आपकी दो पीटी को नाव लेनी होता मिल जाओ बाप को नाव लेनी पड़े जी बाय उनका बाप को नाव पूरा होता विजय पूरा नहीं यू लेकिन मान लो जैसा और एक मान लो पल्लीवालीवाल शुभराज वहां में तो फर्क वही पदवी कही बात तो तो गांगीर का गांगीर गठ गंगीर है तो वो पहला तो वो बोलना पड़ी गठ गांगीर यदि था हमारे घर रहा है नहीं तोड़े ये दो फिटी ले दो ना तो वो ना राज वाना गाँगे वाना गाँगे वाना तो वो के में आप देखो काश जो कोई है पान और नुँ। नुँ। उतार फिटियाड़ी राठोड़ गडीर का वात साफ सुहाई लाग ब आती है आ कोई आती नहीं देख मिले तो गद्दे से आता आर ऐसे नहीं करा शायद कोई मुझे ना ठीक है ये हो गया हाँ आवाज सुना दे आवाज सुना दे वापस ऐसे आने करा दे माले ये पूरी बोल से को आप <स्यानी था> पूरी शुरू आखिर तक बोल दो पांच ही सुना दे मैं जो जाना जो ये कहना हाँ वो तो जाना जो बोलो बरी बाकर दे भी हुआ कोई अच्छा को, को, को, को, को, व को, रामो रामो को, को, को, को, को, को, को राव राव को राव को गोवा को थे बहाबू का ना फिर आगे कहा और कोई खास कोई कोई खास तो आदमी हाँ? बड़ो काम तो वो आप भी बोलनी कौन है सीन ना हाँ? और काम ना ज़्यादा करो कर जानू तू अरे बात ले तो हैं चलते अभी पास ही बहुत हाँ। चलो आपके जाए। न्यारी न्यारी मिल जाएगी मोटर चल जाएगी कल बता देगा आपको चला आज आप चार जुगा की बात वहाँ लेट आओ आज वहाँ सीकी में भी है था ये बता का तो हाँ मिलगा आप हो तो तो एक तो एक एक एक को को मिलेगा सब और का का का आटे वो ये भी गया एक बात बताओ आग, आग, सब ए, तो तो है आप खुद ना आप मिनार के मीना और कुछ के अच्छा बारत अलग भी है कोई जो राव है बीच में तो मानसू राणा अच्छा राव राणा अटी अटी खदे राव कोई खदे ते भारत अटी राव का अपन कोई आधा पाड़ी तो राव कदे का आधा पाड़ी कदे का भारत अटी जाओ इन खराड़ में थे आ ढोली क खरालू ढोली क ये डेढ़ को ढोली को ऊपर के अच्छा था की आज का ठीक हां अखार हां डेढ़ मारो वहां मदार लेटाओ थे मार लागती पण अच्छा तंसा अटी आपन की का अटी माने राहुल खर्च अठी माना या राणा राणा और नहीं नहीं याद राहुल एक बात की जो जिते राणा के वे वे काम भी बिड़दान है गाना बजाना भी है, गाना बजाना जो तो वो की बात काम करना चीजें लेकिन जैसे सिर्फ राव के हमारे गाने बजाना काम नहीं बहना चाहिए गाना बजाना काम है आप सुनिए जो राव चे है गाना बजाना काम कई बाजो बजाओ आप रेटे ये ढोल और सारंगी भी बजाता है पहला कोई कोई, के कोई, तो ना कोई कोई कोई कोई कोई तो प्राण नाम होगी होगी ना ना नाइक जो भी का दे दे काम कर हाँ? दे दे दे। हाँ? हाँ? कौन फाड़े चल तो मुह जिद नहीं करो काम कर तो आप बजाओ आप बजाओ तो जसन मी शादी तो मतलब नाचे करे साथ बजाओ भी आओ नाच भी है है है भी ठीक ठीक ना पैसे आते आओ काम कर आप गाना काम पूर्ण अच्छा है भाई है कोई अच्छा हाँ? तो इर मैंने सिर्फ सिर्फा पुरुष लोग बहुआ रो भी देवे मीणिया जानगी फलाना गाँव जानगी वो फलाना जान जान का फुलाना लड़का का ब्याह में कम ना सब वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ अच्छा, वा, तो भी आज क्या हो रहा है अच्छा गया यहाँ सुना चाहे मेहमान परसू का दिन वो खाल वहाँ चली गया क्यों तो ना लागती हो हाँ। हाँ। तो लाग गया भाई वहाँ चला सुन यही का भी समाचार सुना के पिताजी रामचरण हो गया तू वो तो वो मिलो गया तो गया गया आज आज वो वो सारा ले गया। और और भी आया होगा मारे तुम को तुम्हारे जिम्मन मैं बिना बुलाए की कर चले मारे साथ आपने आपको खुद को बहुत आप ही और आप भी तो आप भी और भारत भी और एक, एक, एक बात बताओ आप सिनेमा तो जैसा घर वाला कही है और यहाँ घरों यहाँ का घर ना मीणा का प्रेरणा ब्याव कर, कर रही है न्याय न्यारा अपना पना गोता पना अपना गोद तो अपना अपना अपना माता जी को कहीं बताएगा यहाँ का बोहरा का यार का कर वाला आ गया ना तो चलो सब मिलेगी बेटी को ब्याव बोहरा मीना बोरा, बोरा, बोरा, बोरा, जी का केक जी एक चीज माने तलाश करनी है के मतलब तो राव भी मांगे मीणा ने नट भी मांगे ने नट है की मीणा ने मानती अच्छा गुजरात में तो आवे नट गोदराम कांजरी गोदरा में तो भरतरी काम करे न तो करना चाहिए दुआड़ी पे जाऊँगा जो पांच पीडी दस पीडीगा जो तो अगला बड़ा ना ले देगा वो वो वो तुम का करा साथ लिया और और और जागो तो को वाँगो वाँगो को को मुगड़ा मुगड़ा रोया मानते अच्छा वो पोतो भी जागा राव दिवे दिवे। आ, तो वो, जागा वो काम करे और अच्छा वो तो मीणा के बाहना के बहाने जी भी जाब है खमारा का शूटर बढ़ाया सब को जागो। सब आओ जागो जागो कोई चुरा मीना का बेटा दूर जाति के बाहर आप कितना घर है आप जानो अब तो सब सब सब गर... से तो सारी से सौ ग्राह की बीना दो गो खोकर आधा तो थे सिनम याद सरपंच कितना भाई हो मजा मगर पांच भाई को परिवार थे पांच भाई मारा बाबो नो पांच भाई था तो आप अपन से मैंने घर बांटिया गई सब मारे आप बैठ रिया थे तो आप रे पार्टी गिरता है ओ मार दो तो दो पांच गिर जब तो, तो। <coughs> वहां का तो के हो गया वहां पांच भाई का तो के हो रिया क्यों ये बेटा बेटा हम एक राय पांच पांच कर दिया बन ना ना का क्या करया तो वो तो का कर था का करया तो नेला है हम्म हाँ। हम्म एक बाइक पांचे आ गया बीस हाँ। अब बीस आ गए थे के वो परिवार का पूरा हो गया हाँ। अब है जी कर जो तो जिस तो तो वहां सुन मतलब लोन बद कोई मतलब दो सौ रुपया बैठ गया और कोई छोखरा बे आवे 50 बे ने बस आज कोई बताओ तने का ये आपने अब सिनम जो है कोई गौतम से गया हाँ। अरुण ने सही हुआ मजदूरी या जो वर्गी को मतलब काय नो काय नो जी काय कहिया काम का तरीका पेस करा ओ का तरीका पेस तो खूब होई छु मोगड भाई पेट बराई करो मुर्दी ना तो आ वो नबरे नकरे तो से करा उदास आप कागज मान दिया का चतला कागज की पूर्ति फालतू चेल बोले ना वो तो वैसे हुआ ही बात नहीं मतलब बहुत ही बार झगड़ा भेजा है सारी बात को स्वाद लिया था ना तो फल तो भोजन आपने शुभ नाम बताते मेरा नाम श्री गजानंद है मेरा नाम गजानंद का देवली मिच्छा देली बच्चे। देली बच्चे। नया बास में नया के पास नया, नया गाँग बास को कविता। कविता को कोई एक दो चीज याद है कविता वैसे मेरे को मुँह से भी याद नहीं है मैं जानता भी नहीं अच्छा गीत तो मैं कुछ जानते है गीत तो घर में जानता हूँ मगर मैं इस वक्त ऐसे नहीं गा सकता केवल स्वर के बिना अच्छा ऐसा करे जिसको हम कहते हैं मतलब गुनगुना के गाना होता है जैसे हमको किसी शादी ब्याह के अंदर कोई सी भी चीज गाते हैं उस किस्म की चीज कह दो कार Well don अक्षर अक्षर भी बना अंतरहा <laughs> तोरत <laughs> जानकी जरो दी जन खरे खुश मसल ना हेर सकी खुश मु सलो न राम लक्ष्मी बने चन दूना मेरा नाम है पन्ना लाल है पन्ना लाल जी गांव गाँव गाँव बीरपुरा वजह ये यही गांव है अब आप मर्जी है जो सुनो कोई दो चीज़ आपने दे दिया ने भी की सुना की आज ये ये सुनाओ को तो वो बात चाहते हैं अब क्या घर जाते हो आप किसे सुनाते हो जाते ही मर्जी आज बोलो यज्ञ यज्ञमर हर थम्ब दे बढ़त ज्वाल धग धग तज उमंग भव भय असुर चल भय पीच धग्ग गग निक सग गग गग हिरणा शब्द गोत पर डिगम युद्ध दियान दिव्याल धरन कृपाल धर शिशपाल धर तिलोचन धर लधर गद्धर श्री गंगे धर बामर हरिम हरी यंगी यंग कोई चीज़ है असना भाजनी अम्बगा खानी सुतना दल खेत राजी श्रीरातलाणी बाइक बुद्ध देत ब्रकट रूप धानन बढ़ी मारण असरा मात पढ़े शंकरे नृतपात अनद्याप झूं जाप जुगा ज्योत जागति माजुग जोत जागति मा अनंत यंगरोप झसेजा सावणी मणंक चीर मक जोत दामणी चुभा जड़ाब चमंकाली कुणल कनक कान म गरीज पूज पूज गुंजरी मोथिड़ बाजू मांदा तू मोहिक रूप मोहति कंधन बोति कंची हूमनी प्रहलाट सात पना पूर नोगरातरा सनंग गुजमाल गजरा पायल कड़ा पना पूरे सोगति अनद्याप जपू जाप जुगा जोत जागति माँ जुगा जोत जागति तिघात फूल तपल तीर चुरी गरजकी छठा भ्रचि कुमारण जे बंधुकु घठा असो बलम्भ सो ओर खाडो सरय खेतरो बिछवा ओर बोत बी भालोजी चमद हर आरे पाती लिया आते केरी संग तो मोड़ियार आकरा गलार नार द... जागती। जागती। चमंड चकर खबर हाथ ले खड़ी दानांडाट कोट मार दंतुमी जवाला जुद्ध कि असरा रोड तोड़ मोड़ खाग से खुपाइया पाडिया दाना, दाना विष्णु ब्रमाशु तू बडी चंडी चत्र चोगणी देवाम बढ़ा देव ब्रमा वेदी नराद चंद पढ़ नंद कर आनंद सदा ईशरी संतोष साध्य मई शत्रु शंकर जी अखंड जोत अगती रावण राज नो खंड भोमंड सो दंड भरे नोम भरे नग नाग सोरा नहीं कोई सुखी जब त्राही त्राही कर पृथ्वी दुखी तन बार दबा पर था तर था रांगस नाच की ऊपर ऊपर आओ आओ इन यो, <Dubado> यो, बेंक। यो, यो, यो यो यो यो यो यो में इनकी जाति अच्छा छंद नहीं है है है कोई नाम ना, नाम उसका छंद वो तो हैदे जाओ स भी की भला मोरा कामन अषाढ़ आयो रंगल आयो कंत छायु कामनी गर्त गर्वन मेक तरवर ताल सरोवन सोमनी देव दादर भरे कादर धरा पादर पर धरे श्री द्वारिक आऊ राध का चंता कर श्रवन मासवनु बादल चमुक बीज और आप हो आजन बल्ली थी माच श्रावण हुए आवन हुए छावन ये सखी गाजी अंदर घुरे मंदर सहज सुंदर मैं मेव आचे धरार आचे मोरन आचे मधरे श्री द्वारिका आचे कृष्ण औो राध का चंता गुका बल की भादु मास भला अभियान जो बन भरी आ जाए से बार भो नु गवरी पूज गायस भाद व्यू जाारी रूप भारी तो आमा मोर मम जड में दंदन, आग दंदन सारोला डर श्री द्वारिक चिंता कर आसोज मास की रथ शी कौन पर भर लुबे बाघा फूली केत की मोसो हरबंद अब जड़ खूली कामड़ नरमल फूल पर भवे बंद आई चेकि करी नाटवे श्री द्वारिक का मास की कह गया मोम कायी खूम असी लड़ूंगी पीव सु पकड़ रहूंगी मास का मंदमा थी जान हाथी जू पर बना मावट धन छावत कंत छावत क्या करे बस कायी मरिये जर जरिए जो धरिये हरी पर श्री आओ का जनता ब्रज द्वारिक महाराज माच आगन ठंड लागन रण जागण रोज को सब सकी आवे आवे यूं ही को के बाट थाकी पीर चनता कर शी हर तुझ पलंगा जोजी hmm. पोस आयो लायो गाड़ में पार हो साल रह प्राण छटक जाय खटक्री द्वारा महिन मत वाल मातिर मंत्री मा बसंत पंचमी आब था घर पदारो जी खत महानारी मलै सारी रूप वारीत आमा मोर मम जड़ में किया जागर धन आग दंदन अर रुझन कर कर तन मर श्री द्वार क्या से कृष्णाओ रात क्या चंता पर फागन मास पर दल शो की नी दूर होली घरा पधार जो मारे घर घर घर कपूर केलत हो होरी सभी ही गोरी भर जोरी कुमकुम टूटू कुम बंद रूठो रंग रूठो रागम <laughs> पाट रानी अवधि मृघा नी जी को मन झर श्री द्वारिका द्वारिक आई डाटन मतन पुढ़ो मो, मो रहू ही कांग रावत सब गरा गोर चमक सब शखी मलग आज बल्कि में फरा तीज आतन श्री द्वारिका कृष्ण आओ द्वार अब तो हरी कृपा करो जी द्वार आयो रंगल आयो लंकल आवा लीजिये अनंत संत को कोई न माखो जम अमृत को रीजिए कर हर्जी अर्घ कर हाँ कर हर्जी अर्ज कर श्री द्वार क्या से कृष्ण आदि क्या चंता तो बदकी वापस नाम नाम कोई ना ना शुद्ध हो और शादी ये आपने बोला कभी ज़्यादा मत बोलो बोलो नाम बोलता नाम दुर्गा शंकर ग्राम अच्छा। तहसील बुंदी वाया खटकर आप बोलो, कहीं, कहीं बोलो। का तुम से बसो बुद्धि सब कर्ण नरक वन सो मिलो हरी से कबून व्यापे मरण नर्म बोलो न चलो छोटे बड़े तरन नर्त या को भर पायो रहत जाके कहीं मेरे इसकी जाति ये ये ये किसका लिखा लिखा लिखा हुआ हुआ हुआ है है है इसका हमारे हमारे हमारे आपने बनाया खुद ने आ, आ, आ, अच्छा। आ, ने अच्छा आपके ने ने ने ने ने पिताजी पिताजी पिताजी हम भी बना सकते हैं कुछ बनाया हुआ है आपका कुछ का और और सुनाओ असुरपति रवण राजे खंड सोड भारे नव खंड सोड भरे नर नागूर नही कोई सुखी दुखी थर ताप त्रितायुग राम भया तब रक्ष वंश विनाश से आओ से ऊपर ऊपर आओ आओ हरि हरि करो हरिणा उत्तम पुरकी मुख ना जग पवित्र कौन कौन ब्रखार इतनी को बल्प कौन कौन धारि बेन फिखो बल्पे बावन कादियो ये देखो सब ज्ञान कर दस अक्षर में भेदे हस्तगुणी मोड जो मर ता जीए जीए। लंका पर केता हरम भुप किया मल गल हुआ उदमाधा लंका पर वतन लिया भारत सज करो रचभारी सिंधु शबद अंद्री बाँसोर बाजा बीर छतिस बजिया गठा चढ़ी बादल गनगोर गगना गर्द गुदल अंधकार छाय अशमानूरज बरिया कीजी धड़ अंद्र धोध्या वाला पखरा छोरा बिड पूर आंटीलाूर चढ़ी रुगना गर्श हाथ का बाण दे तीर डमडट डाल कसी वो ज़ोलावर तो भगत रटो उपकशा महावीर शंख चक्र कशाओ सुर नायक अगन ने बाने कशा आनी भंग गधा पद्म कशिया गर् धारितो तातावर कशिया तुरंग फोजाल उड़ लंगा पर भरे गाटा पर कटा घर ले चोटा कोटा मार कर दे चोटा अठे भी कोटा ऊपर हला किया या और शंभल खाई उठियो रामण ब्रह्मा बड़े दान चढ़ायो बाण पतंग झाल प्रो प्रथाले दबाला रूप की हां जी जमराण सिद्ध जी सब दद दुशासन चढ़े यक लक पुत छड़िया भाण माराण बड़ छड़िया माजित कुमकरण छड़िया केवाण अंध्रजीत छड़िया अडपाईत नेड़िया मर आण पांच करोड़ पंद्रह सह राजा जका फकर बंद पान बढ़िया बड़ बीच खेत दो बच भारी अड़िया अप्रबड़ घना अमान लड़िया खग झड़ाझड़ लोथां जुड़िया जेठी सखस जमान शर अषम दोई बड़ शूरा लाखा बाता, रंग धमरोल झटका छोड़ रन भारत शबरंगा अच्ढा डग पड़ अंग उधड़ लड़ पड़ अथाग लथ पत लोत कालजिया लटक झर लोई झग बोल खतर गण माचिया कादा ढूंढ फूटा बाजी डमरो पंदरास लाख हजार एक करोड़ पाई के साल दूजा भारत हो गया राम त्रेता बट करो चोजां करो दानला चाव लंका समादो उतरिया नाम आयो सावला सावला ना को। जी कभी ये नाम ना? ना? बहुत पुरानो जी हाँ ही जो। आ, बार्टा में। ना नहीं नहीं हम अभी तक बहुत अच्छा हम तो एक बता चौथ माता रजस्वी है कही चौथ का अब तोरो शो की जाना जाऊं को काई स्वाद आवे पूरी चीज को स्वाद आवे तो और आवे हूं थोड़ा सा ही और, और कोई दूसरी माता रो कोई है मोरण माता रो है वो और भी जानेगा हां और, और भी जानेगा खुशी माता भी है और माता मोडा ना खाबा रे मोडा तू सुनाओ ना यार आज आज मोडा लाल जाओ जे ओरो ओरो और हूं काई सुनाना यार छ नहीं आ रही है मने अरे आ मोडा सबता बोले थे सबते बोल ने बंद कर बस बस ही माजी कंकाल कंकाल कंकाल कंकाल कंकाल कर कर कर कर खे भक्त भूताल अर अब चर मधा मतवाल चके कंकाल लिया माँ कर डोल डी मा कर डोलो ललोल चरता कर, कर माँ छी दे र, चट चट चट भड़ी को नहीं बचे कंकाल कंकाल करनाल प्रनाल लिया माँ कर डाल डे जी माँ कर डोल ऋचे धम धम धराधुज कर धारण धन धन आपरो ध्यान धर धन धन बटी धरा कृपाधन पर आप कर कंकाल कंकाल कंराल परनाल लिया मा कर डलुलुलु डाल डची मा कर डलुलुलु डाल डची लटियाल लुमाल झुमाल खलो मुकलांग मुखानंग तो ओलोत्र मोलोरे ची कंकाल कंकाल कंराल परनाल लिया मा कर डलुलुलु डाल डची जी मा कर डलुलुलु डाल कंकाली है कंकारे गो लटियाल ने हा को बनाऊच और खाई बैनर साथ साथ ही बैनर माता जी और कदी पर्वाड़ा चौथ माता चौथ काया चौथ माता रहते हैं काय सुना लग सारी है वो की बात तो यायी हो जाए जो यार की इच्छा हो ना वो मान तो करें है ना चार-चार बात हो जब ये तो क्या ही जाओ आगे मारी गुमरी, गुमरी छे न किराड़ी है मोमरे रम बा रम जी गोम रे रम बा आमरी छे न किराड़ी मे माय रे ए रम बा ए जी माने हाली जारी बोली प्यारे लागे मारे माँ माने आली जारी बोली प्यारे ए लागे मारे माय गूम रम बा रम जी ए रम बा में ए जी मारा माता ने तो रखड़िया तो लाजो मारे मा मारे माता ने आ रखड़ी लाजो मारे मा गो मरे रम बास्या लाजो मरी मरे आता ने तो मेहंदी लाजो मरी मोबरे हिम बासी ए जी मारा पग ल्याने पायल बिचिया लाजो मारे मारे पग ल्याने पायल बिछिया ए लाजो मारे मो मे मारे। ए रम बा ए जी मारा लोगड़ारो बाट को यो बोयो बा मारे लोग बोयो आपके रो बा गो बो बाम बाश्या रम जी गो मरे रम बा प्यारी लागे मारे मां माने आली जारी बोली प्यारे ए लागे मारी मा गो मरे ई रम बा में जी। रम बा में ए जी गो मरे इम बासी एजी माने आली जारा पेच प्यारा लागे मारी मा माने आली जारा पेची प्यारा ए लागे मारी मू मरे इ रम बा जा श रम जी गूमरे इम बा, बा आ